रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग फरवरी 1851 में खरसेद जी ने एक स्टीमर का जदावतरण किया जिसका नाम लावजी फैमिली था इस स्टीमर का हरेक कलपुजा सी था और खरसे जी के अपने घर में लगी ढलाई साला में बना था वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बम्बई शहर का परिचय सिलाई मशीन फोटोग्राफी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कराया सन 1861 में वे इंडस प्लेटिला कंपनी में अधिक्षण अभियंता के पद पर नियुक्त हुए और इस कंपनी की सिंध में कोटरी स्थित भाप इंजन शाखा तथा कारखानों की बैकडोर संभाली प्लेटिला कंपनी उस समय भारतीय नौसेना के अधीन थी जिसे 1863 में भंग कर दिया गया परिणाम स्वरूप कंपनी भी टूट गई, खरसे जी ने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड चले गए जहां वे रिचमंड में बस गए, वहीं 16 नवंबर 1877 को उनका देहांत हुआ यह आश्चर्य की बात है कि तमाम उपलब्धियों के बावजूद अरदेसर खरसे जी गुमनाम ही रहे तब तक भारतीय वैज्ञानिक गतिविधि का केंद्र बंबई से हटकर कलकत्ता चला गया था और नवजागरण के अग्रणी लोगों को अरदेसर खरसेदी के काम के बारे में कुछ पता नहीं था शायद इसी वजह से भारत का पहला आधुनिक अभियंता कभी भी अपने देशवासियों के लिए एक आदर्श नहीं बन पाया भारत सरकार ने देश के इस कुशल जहाज निर्माता की स्मृति में एक डाक टिकट अवश्य जारी किया नयन सिंह रावत 1830 से अठारह तक भारत में अपना राज्य स्थापित करने के बाद यह स्वाभाविक था की अंग्रेज उपनिवेशकों की निगाहें हिमालय और उसके पार के क्षेत्रों की अपार संपदा पर पड़े। पर पड़े, यह राह कठिन थी। चीन के साम्राट ने तिब्बत की विदेशियों के लिए बंद कर दी थी और उल्लंघन की सजा मौत थी सर्वेक्षण विभाग के कई लोग इस क्षेत्र का सर्वे करने के चक्कर में अपनी जान गवा चुके थे। अंत में थॉमस जी मांटगोमरी को एक विलक्षण उपाय क्यों ना लामाओ के वेश में भारतीय जासूस वहां भेजे और प्रदेश के नक्शे बनवाएं, चुने लोगों के नाक नक्श तिब्बत जैसे हों, वे पहाड़ी तौर तरीकों से वाकिफ हो पढ़े लिखे और जवान हो और ज्यादा तनख्वाह ना मांगे हिमालय के सर्वेक्षण के इस काम के लिए मार्ड गोमरी ने नयन सिम और उसके चचेरे भाई मणि सिम को चुना